Om Niyata Hriyam Brahmam Bhimbrahmandarusha Purisham Namuka Bhindarita Vishvaram Bhivataram Madhavanam Shankaram Shankara Dhyam Kesham Bhadralayaam. ओम शांति शांति शांति प्रज्ञा सीलोक में चार प्रश्न चारों प्रश्न में से प्रथम प्रश्न का उत्तर होगा द्वितीय प्रश्न का उत्तर इसमें कहते हैं लक्षण भेद अनुवाद विविध से कर्तव्या उपदेश के लक्षण विशेष का अनुवाद करते अनुवाद करने का अधिकार विविधी विज्ञापी है उसको इसे करना चाहिए का कर्तव्या उपदेश करते हैं स्नेह्य शुभाशि नीनंदती नए तस् प्रज्ञा प्रतिष्ठि स्नेशुभा अन विस्नेह स्नेजित कत्तुभा अशुभ सुखये दुख हे दुख ये अशुभ प्राप्त करके नभिनंद सुख सुख हेतु प्राप्त से अभिनंद न खुश होकर के बड़े ऐसे समृद्ध हो गया ठीक नहीं और दुख दुख इस नहीं करता है सब तो प्रार्भ है क्या नहीं ऐसा निश्चय करके अपने स्वर्क में स्थित रहता है तस् मन न प्रज्ञा प्रतिष्ठित है प्रतिष्ठित ठीक नहीं विवेकवत विदुषो विवेकजन्य प्रज्ञा कथम प्रतिष्ठान प्रतिप्तता विवेक वाले विद्वान जैसे विवेकजन्य जो प्रज्ञा बुद्धि है के ऐसे प्रतिष्ठा को प्राप्त होती है ऐसा संख्या हमसे कहते यह सर्वत्र आना इसलिए इसको यह तो ज्ञानी का स्वभाव का लक्षण है तो साधकों के इसे करना ऐसे करना पड़ता सुपर सुख दुखों साधन प्राप्त होने पर भी समान माना प्रार्थक कर समझ करके ऐसे सुख दुख बहुत उपभोग बहुत जगमग्न इसलिए उसमें कुछ ज्यादा नहीं करके तो होगा ही कर्म कल भोग इसके लिए ज्यादा चिंता नहीं करके सर्व को चिंता न होना चाहिए स्नेह ठी मंदिर देह जीवना शुभ शुभ प्राप्त हो असाधु विद्युत अवर्जन प्रज्ञा स्तर सिद्धि शंका करते देह जीवनाधु देह में जीवन में आदि से जीवन रक्षा जी जी जी जी जी जी के लिए इच्छा का सब विरोधी अशुभा शुभ प्राप्त हो शुभ प्राप्त होने से हर्ष अशुभ प्राप्त होने से दुख ये विदुषोदी जिज्ञा से वो हो तो, तो, तो होगा हो तो ही प्रज्ञा की स्थिरता कैसे होगी स्थिरता तो नहीं होगी सब तरह जो मुनि ही मना करने वाले मुनि आत्म स्वरूप का चिंता करने से ये सामान्य सुख दुख से कुछ विशेष नहीं होता स्वरूप का चिंतन जो नहीं करते बहिर्मुख है थोड़े सुख दुख में सुख से खिल जाता है दुख से विश्व न हो गया इसलिए कहा योग मुनि ज्ञान सर्वत्र इसलिए चिंता आत्म स्वरूप चिंतना हमेशा करे तो सामान्य सुखद दुख के लिए कोई परवा नहीं सर्वत्र देह जीविका आदि अनाविस्नेह देह जीवन आदि है भी प्रार्ग करो चलते ही चलता रहेगा तो उसके लिए कोई स्नेह नहीं अनाविस्नेह कार्य करते अविस्नेह वर्चित अभिस्वी का अविस्नेह वर्चित स्नेह रहता है तो सब तक प्राथमिक शुभम अशुभम वाला न अभिनंद न ठीक है तोभन अशोभन वापस प्रतिशोभा प्रसन्नता अशोभन दुख विधेयर तत्ति शुभाशुभ विभाजे व्याख्यान करते नुभ प्राप्त हो गया सुख सुख साधन असर हो गया खुश हो गया ठीक है अशुभ उनसे प्राप्त दुख दुख साधन प्राप्त क्या जैसे नहीं है, ठीक है विशेष अभिसंग अभाव शुभ आदि प्राप्त हो और साध्य अभाव विशेष अभिसंग शुभ प्राप्त हुआ विषय में आसक्ति नहीं विषय में संघ आसक्ति नहीं कहीं ऐसे शुभ शुभ आदि सुख प्राप्त होने पर साधा आवश्यक और दुख प्राप्त हो तो जैसे नहीं ये प्रज्ञा स्थल कारण हो प्रज्ञा स्थिर होने के लिए कारण हो जो प्रज्ञा स्थिर करना चाहते साधारण सुख और दुख उसके साधन प्राप्त किया उसके लिए ज्यादा सोचे नहीं ये करने का दिन है ये रहेगा उसके लिए कुछ नहीं सुख प्राप्त होते दुख होते समय कोई तो दूसरे को दोष देकर के रो रो करके समय दुख भोग कर सका है और विवेकी दुःख प्राप्त होते समय उसकी गिनती नहीं करके परमात्मा चिंतन करके भी बहुत खता है परमात्मा चिंतन करता है करता है तो वेदांत विचार मनन करता है यानी अपने स्वरूप में स्थित रहता है देखता है कि मेरे स्वरूप आत्मा में कुछ नहीं, नहीं, नहीं में असंग हो देहा आदि का धारण में रहेगा ऐसे विचार करके अपना अनात्मा विवेक करे तो देह स्वरूप देह आदि का धर्म देहादी में रहेगा उसमें तो तो अहम बुद्ध नहीं करके अपने सर्व को आकाशभतः सर्वगत नित्य असंग शुद्ध में हूँ असंग आत्मा के साथ कोई संबंध नहीं ये देख करके हम प्रसन्न करता है सुख दुख साधु में होगा ज्ञान देखता है मेरा धर्म नहीं मैं तो शुद्ध सिद्ध हूँ ऐसा भी कर सकता है साधु को भी करना पड़ता है नहीं कि ज्ञान होने के बाद ऐसा होगा उसके पहले रोते रहे ऐसा नहीं सुखद दुखद प्राप्त होगा प्राप्त होने पर भी मेरा स्वरूप स्वरूप में नहीं है स्वरूप चिंतन करे तो नाराज और देश होता है सभी साधना तो हो तो जाता है प्रज्ञा स्तरीय हो तभी समाज ज्ञान हो तत्व एवं हर्ष विषादित विवेक जा प्रज्ञा प्रतिष्ठित होगी तब इसे जब हर्ष विशाद रहित हो जाता है विवेक जन्य प्रज्ञा स्थिर हो जाती है तो स्लोग सचा समाधि के सब ये प्रथम प्रश्न अधिकम प्रभाषित द्वितीय प्रश्न हो गया तृतीय किमार अभी तथ्य ऐसी गर्जित की आसित ये तृतीय प्रश्न इसका उत्तर यह जिज्ञास चले गए कर्तव्य अंतरम सुचेत पहले बता दिया जो जो ज्ञानी का स्वभाव के रक्षण है तो वो जिज्ञास जिज्ञासु को मुझु को पैतक अपने लाना चाहिए करना चाहिए सुचेत किंच यदा यदा संहरते चाते कूद इंद्रियांद्रिया प्रज्ञा प्रतिष्ठि अंगाव इंद्रििया इंद्रििया संहरतेज्ञा प्रतिष्ठित अयम मुनि सर्वस्व कुर्मो अंगाने कर्म यथ कर्म एक सौ अंग अंदर लिया है कोई पत्थर पत्र नहीं तो हम लोग तो हाथ पर अंग्राजर मौजूद है इसी प्रकार इंद्रिया इंद्रियो के जो अर्थ विषय रूप से इंद्रियों को उपसार कर देता है तो तस्कार प्रज्ञा प्रतिष्ठित जगह पत्र कि इंद्रिया विषय वैमुख्य प्रज्ञा स्तरीय कारण का आदो जिज्ञासना अनुष्ठेयन विषय से विमुक्त करना इंद्रियों को एक प्रज्ञा स्तरीय कारण प्रज्ञा स्थिर होने के लिए ज्ञान स्थिर होने के लिए विषय से विमुख सर्वधारण करने के लिए जितने विषय करके राजे बाकी अपने स्वर्व को चिंतन करना चाहिए आज जिज्ञासना पहले अनुच्छेय जिससे कार्यदार संपदते मुमु मोक्ष हेत्म प्रज्ञान प्राथय मुख्य है तो मोक्ष चाहे तो प्रज्ञा ज्ञान चाहता है उसको क्या करना चाहिए सर्वेद्य विषेद सर्वाणी इंद्रिया विमुखानी करते ज्ञान सब विषय से सब इंद्रियों को विमुख करना चाहिए इस श्लोक व्याख्या ने ना कथित श्लोक की व्याख्या करते हैं भगवान भाष्यकार कहते हैं यदा समी सम्यक सम्यक सम्यक कर थोड़ा नहीं संहते सम्यपसारम्युरा चो अठायाव उपसंह सवर्षादन उपसार इंद्रियों का अपने वर्ष में रन तरह से साम्यम सम्यक सम्यकोपार अति अत्य दृढ़ अपने वर्ष में अत्य तो दृढ़ अत्यंत दुर्लभ निपर ही होगा तभी ध्यान एकाग्रता बहुत लोग खुशते बचते मन नहीं लगता है मन नहीं लगता इंद्रियों रोह भगता है भगते हैं और मन से विभिन्न चिंता न करते है और वासना लेकर तिरकुश होगा इंद्रियों को विषय से बताए वासना को त्याग करे पूरा एक ही परमात्मा प्राप्ति करने से मुख्य इच्छा है दुर्लभ इच्छा है तो वासना सं त्याग होने से मन स्थिर होता है अयमी प्रकृत स्थित प्रज्ञा ग्रहण व्यावृत्य अयम जो है स्थित प्रज्ञुक लेन गण ज्ञाननिष्ठा प्रवर्त जब स्थिर कर्ण के लिए किसी क्षेत्र स्थिर कर्ण के लिए, तो। लिए प्रयत्ति कर्ता है तब ज्ञाननिष्ठा प्रवर्त ये पहले उपसहकृता है इंद्र उपसार से प्रलय रूप व्यावर्त संकोचात्मक दृष्टातर दर्शे इंद्रिय उपचार मतलब इंद्रिय का प्रलय हो जाए या समाप्त हो जाए ये नहीं जिसको बराबर से हटा कर ये संकोचात्मक हो तो, इंद्र को संकोच करना ये दृष्टान्त के तरह दिखाते कुरो अंगानी व सर्वस्व इसके कुरो अंगानी व सर्वस्व दृष्टान्त वो दृष्टान्त में आकर व्याख्यान करते ये कुरो भयात स्वामी अंगानी उपचार सर्वत कर्मो कक्ष तो पानी में जल तो चलता है कुछ कारणों कोई पत्थर दर्द या किस भय हुआ तुरंत तो हाथ पर अंदर पड़ कर दे स्वांग सब वर्ष इसी प्रकार एवं टीका में ये तो दृष्टान्त होगा कुल मत दाष्टान्तिक हो गया तो, ज्ञान दाष्टान्त के यूजन दृष्टान्त सिद्ध दृष्टान्त के यूजन हुए ज्ञान निष्ठापतन तब तुरंत है कोई ज्ञान निष्ठा अपना देश में एवं ज्ञान अनिष्ठा सर्व विषय उपसार इंद्रिय का अर्थ सर्व विषय से उपसारित हो जाता है ठीक है इंद्रिया विषय वैमुख्यकरण प्रज्ञा स्तरीय हेतु इतम उपसारण इंद्रियों का विषय से विमुख करना विषय से हटा लेना यही प्रज्ञा बुद्धिस्थिरता का हेतु यह कहा गया उसका उपसारण करते वास्तव में तज्ञा प्रतिष्ठित ये जैसे विषय घटा देता है तो प्रज्ञान प्रतिष्ठित वाक्य से तद वाक्यम उत्ता इसका अर्थ पहले बता दिए इंद्रिया इंद्रिया वैमुख्य विषय से इंद्रिय विमुख तो हो जाएंगे तद तो विषय रागानुत्त और विषय में तो राग आसक्ति रही विषय <coughs> में रागे इंद्रि कटाने पर भी कथम प्रज्ञालाभ तीजेश संकट चर्चा पूर्वक पूर्वशी तथा विषयान अनाहरत आतुर इंद्रिया निवर्तन क्रीय संघ से नद्दय राग सकते अनाहरत जो आतुर है कुछ रोगा कष्ट है विषय ग्रहण नहीं करता है तब इंद्रिया निवर्तन इंद्रिया तो निवृत हो जाते हैं कर्मांगा सर्वे जैसे कर्म अभी खाने वाला है जी खराब हो गया अभी नहीं खाता है तो तो जिससे उपचार हो गया किंतु न सुता तो तो जिसे राजो राजो का उपचार नहीं होता है आस ठीक होती थी बहुत तो तो खाने वाले राज रहता है सब प्रथम संग्रिय थे तो, तो जिसके इंद्रिय का उपचार कैसे होगा इसका तीख नहीं व्यवहारभूमि सप्ते व्यवहार होता है विषयान अनाहार तदमुख से भोगरहित्रहण नहीं करता है न से न उपस्य नज्ञावती राग से तत्परवर्ति राग यदि रहता है आसक्ति रहती तो फिर नहीं होगी राग तो सद्रोधी अतः स कथम संघ्रीय उपसार कैसे होगा प्रज्ञा तीर के होगा राहत निवृत्ति उपायों उपदिशन उत्तर आश्रय से निवृत्ति का बताते हैं कर देते उच्चते विषया विवर्तंतेषया विवर्त निराहि निराहि रसवर्ज रोक्य रसवर्ज रसो्युष्ट्वा निवर्त निवर्त विषया विवर्तन निराह देहिना निराह देना रसवर्जन विषया विनिवर्तन असया रसों परम दुष्टा निवर्तन देही देहवान जीव तात साधक निराहना जो विषय ग्रहण क्या करके रहता है अभ्यास करके तप करता है तो धीरे धीरे जैसे करने पर विषय से इंद्र भट जाते विवर्तनतेम अंदर विषय आसती उसको छोड़ करके किन्तु रसोपय से परम दुष्टा निवर्त है और जो पर ब्रह्म साक्षात करके थोड़ी से, थो से रस आसि वो भी समाप्त हो जाते है नहीं विषय पर भोग परामुख से कुत्ति तो परावृति तो से अप्रस्तुत है इतिहास षय पर भोग परामुख विषय भोग से परामुख विषय भोग छोड़ देना जैसे मूर्ख का विषय पराभति विषय की पराभति कैसे विषय भोग नहीं किया तो विषय कैसे भाग जाए? विषय तैसा नहीं पराभूति से अप्रस्त विषय की पराभूति तो प्रस्तुत नहीं तो विषय से इंद्रिय घटाना विषय भाग जाएंगे विषय रहे आसंख्या आसंख्या विशे उपलक्षिता विशेषवास्या इंद्रिया अथवा विषयाय निराह विषय से कचिद स्थित से मूर्ख चा निवर्तन सेवता यद्य विशेष उपलक्ष्य विशेषवाच्या इंद्रिया विशेषब्द से इंद्रिय इंद्रियृत्त जाते हैं अथवा विषयायो निराहार सेहण नहीं करता अनाहान विषय से अनाहियमाना विषय यह न जो साधक विषय ग्रहण नहीं करता है कष्ट तस्य तड़े कष्ट तपस्थित विषय ग्रहण नहीं करता है तो विषय विनिवृत्त है मूर्ख साधन निवर्तन जब विषय ग्रहण नहीं करता है विषय ग्रहण पर उसके प्रतिनिवृत्त है उसके ग्रहण नहीं करता है ऐसा देना देता कलता है किन्तु उसके रस आसक्ति रसा भर जन रसम कर विशेष हुई तो चोरी आसक्ति रहतीत रहते समय विषय चोर रहता है पूरी साम होगी ऐसा नहीं निराहार इतने व्याख्यान अनाहय विषय से निराहार निर्गत आहारो आहार नहीं करता है आहार नहीं करता है न अनाह विषय सेहण नहीं करता है ये विषय परमाणु न विषय प्रवण जो विषय है विषय प्रवण विषय पर हमेशा लगता है विषय प्रवण नहीं होता है त्यंति के तपस्वी क्लिशात्मक व्यवस्थित अत्यंत तप करता है क्लिसात्मक ये विशेष मनुष्य इंद्रिया एकाग्रम परम तरह परम तप कहा है इंद्रिया एकाग्रता है इंद्रिय को विशेष हटाना मनोकात्मा लगाना ये परम तप कहा गया क्लसात्मक तपस्वी व्यवस्थित विद्या विहीन सही तरी इंद्रिया सकाश यद्य संग्रीय से उपस तथा रागो अवश्य राग आस सी नष्ट हो रसशब्द से मधुरिया तो निषेध रस शब्द से माधुर्यादि के प्रकार रस इसका ग्रहण हो जाए उसका निश्चित करते ही नहीं रस शब्द रागे प्रसिद्ध रस शब्द प्रसिद्ध राग नहीं ठीक है नहीं बुद्ध प्रयोग मंत्रालय कथम प्रसिद्ध प्राचीन प्रामाणिक प्रयोग के बिना प्रसिद्ध कैसे कहेंगे राग में रस शब्द कैसे प्रसिद्ध इतिहास कभी प्राचीन प्रसिद्ध है सरसेना प्रभुत्सिको रसज्ञ इत्यादि तस्ना स्वर सेना मतलब स्वेच्छा प्रभुता रसिक स्वेच्छा वसवर्ती रसज्ञ विवक्षित अपेक्षित ज्ञाता है स्वर सेना प्रभुता स्वच्छ या प्रभुता तो इच्छा के भी वह स्वच्छ होता है राज्य के लिए रसी का मतलब वसवर्ती बसवर्ती अपनी इच्छा के, के, के रसी स्वर्ती रसीको रसज्ञ क्या विवक्षित अपेक्षित ज्ञाता अपेक्षित जानने वाले को विवृति जान अपेक्षित जान, जान, जानना तो सो रस सौ राजके प्रसिद्ध इत्यादि दर्शना कथम तरी तस्वृत्ति रस की निवृत्ति होगी? रंजन सौगी सो सो रस रंजनूप सूक्ष्मत ब्रह्म दृष्टा उपलब्य अमिवृत वर्तमान सेवर्त है <laughs> <laughs> <laughs> so, सौ रंजन आसक्ति पर आग अत्यंत सूक्ष्म रहता है यदि परम परमार्थ तत्व अत्यंत आसक्ति हो तो, तो से निवृत्त नहीं कर सकता स्थल आसक्ति ले निवृत्त होने पर छोड़ करके इंद्रियों को हटा करके रहेगा फिर अभ्यास का श्रवण मन आदि करने पर परम पर्थतत्व ब्रह्म दृष्टि का उपलब्ध उपलब्धि के साक्षात्कार अहमे तत् अहम ब्रह्म इति वर्तमानस्य अहमअ परम ब्रह्म ऐसे करके हमें जब रहता है तो रस होता है ठीक है दृष्टि उपलब्धिपरिया स्पष्ट दृष्टि उपलब्धि का पर्यावर से आना से देखना उपलब्धि साक्षात्कार साक्षात्कार विचा है अहमे राग अप सिद्धम अर्थ न राग नष्ट हो गया तो क्या सिद्ध अर्थ होगा निर्वीज विषय विज्ञान संपद करता आगे विषय का ज्ञान राग नहीं हो नहीं है तो विषय का ज्ञान हो जाए तो और तो निर्वीज हो गया आगे कुछ कारण कार्य नहीं कर सकता ये निर्विजय नग ज्ञान मंत्रण ना रागो नापगछति चेत सम्यक ज्ञान साक्षात्कार के बिना आसक्ति के निवृत्तन होगी ऐसा भी कहते हो तब अपे राग वो तो समय ज्ञान उदय होगा और राग निवृत्ति के बिना जो राग निवृत्त नहीं हुआ राग है तो समय की उत्पत्ति नहीं, की गयनी गयनी नहीं तो की हो सकती राग निवृत्ति के बिना समय नहीं हुआ और समय ज्ञान के बिना राग निवृत्ति नहीं हुई तो पहले राग निवृत्ति होकर के समय होगा या समय होने पर राग निवृत्ति ये तो अनुन्यास हो गया समय उदय होगा तो राश है अनुन्यास है नि करते नहीं इसका अन्यन्यास का परिहार करते नास्यक दर्शन है रस से उच्छेद असत सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन साक्षात्कार के ना रस का अत्यंत उच्छेद नहीं होता है ठीक है इंद्रिया विषय पार विवेक द्वारा परिहित स्थूलो राजो व्यावरत किस क्रम से पहले इंद्रिया विषय के परवश हो जाते हैं विषय की ओर विषय इंद्रियों को खींचे लेते हैं लगते लागते हैं। तो विवेक करना पड़ता है आत्मा अनात्मा विवेक करना विषय जितने सब, त्रिगुण आत्मा के भूत भौतिक है और विषय से दुख होता है सुख आभास लगता है विषय में दोष है दोष विचार नहीं करें तो अच्छा लगता है जो विषय में दो सके वो दोष नहीं दिखता है किसके लिए डॉक्टर कहता है ये चीज नहीं खाओ नमक नहीं खाओ उसको इच्छा होती नमक खाने के लिए मीठा नहीं खाओ तो छीप करके मीठा खा देता वो अच्छा लगता है यद्यपि उसके लिए हानिकारक है उस समय उसको लगता है बहुत अच्छा है तो सर्वत्र विषय में जो सहे है कि से विचार नहीं करके अभिवेकी उसमें शोहना अभ्यास करता है सर्वत्र ये विवेक करके विषय पर को परिहार करना पड़ता है विवेक के द्वारा परि के विषय का अधिनियम जो इंद्रिय होते उसको पर्याय कर देना पड़ेगा विवेक के द्वारा विषय में दोष दृष्टि करना अपने ध्यय लक्ष्य को चिंतन न करके विषय सेवा करके कोई तृत हुआ नहीं बहुत जन्म में करोड़ों करोड़ करोड़ करोड़ों करोड़ जन्म में बहुत विषय भोग कर लिया फिर भी भुखा इसलिए एक परमात्मा तत्व की ओर चले तो विषय के लिए चिंता नहीं करेगी विषय ये थोड़ा राहर करें जो अत्यधिक आसंति आग है वो नष्ट हो गया उसके बाद थोड़े राग वो तो यो तो हो तो विषय की निवृत्त नहीं होगी समाज कुछ नहीं कर सकता पहले विवेक के तरह राग नष्ट हो तब तक तो समय ज्ञान उत्पन्न किया फिर राग हट गया विषयों को इंद्रियों को विषय से हटाया सर्प चिंतन किया करते करते फिर समय ज्ञान होने पर उसमें थूलराग जाने के बाद इंद्र हटाने के बाद भी सूक्ष्म रूप से आसंक्ति रहती है वो जो सूक्ष्म रूप राग ना निवृत्ति भग पे तब सूक्ष्म थोड़ा सा अंदर आशक्ति रही वो समय ज्ञान से नष्ट हो होगा ये नहीं की बिल्कुल ज्ञान होने के बाद नष्ट होगा जो विषय के पीछे भागे तो कर्तव्य विषय के पीछे जब सौभागिता है तबतव्य विवेक विज्ञान सवण चिंतन कुछ भी नहीं होगा राग जितने कष्ट है करके विषय में दोस्त दृष्टि बार बार करके विषयों से हटाए विषय से हटाकर अपने अध्ययन हो गया तो थूल राग नष्ट हुआ, अपने अध्ययन होना चाहिए अपने अध्ययन हो राग सूक्ष्म रहे तो भी ज्ञान से नष्ट हो जाए इसलिए अनुन्यास है न क्यूँकी यदि राग की अनुभति ज्ञान की बनाना ही हो और ज्ञान राग अनुभूति बनानी ही हो तो अनुन्यास है पहले विवेक विचार करके स्थल राग की अनुभति होगी थोड़ा राग हटने पर इंद्र को अपने विषय में अतिन कर सकता है तब ये विचार सर्वण मना करेगा तो ज्ञान होगा ज्ञान होने से सूक्ष्म कुछ राग है जिसको बहुत साधार करते हमारे कोई इच्छा नहीं ऐसा करते कोई इच्छा नहीं क्योंकि सूक्ष्म रूप से इच्छा रहती समय होने पर प्रकट हो जाती है ऐसा लगता है तुलना हो तो दिखता नहीं ऐसा लगता है की नहीं कोई इच्छा नहीं क्योंकि जब तक साक्षात्कार नहीं है तब तक आसक्ति सूक्ष्म रूप से रहती वो साक्षात्कार पर नष्ट हो जाता है <coughs> प्रज्ञा स्थर्य से सफल स्थित तो प्रज्ञा स्थिर है उसका फल है आसक्ति की विनिमित हो जाएगी फल तो में तस्माद समय दर्शनात्मिकाया प्रज्ञा स्थर्य कर्तव्य समय दर्शनात्मिका प्रज्ञा उसकी स्थिर करना है ये बढ़ो श्लोकानम अवतरित अन्न श्लोक अवतरण करते हैं सम्य दर्शन लक्षण प्रज्ञा स्तर चिकित्सा प्रज्ञास्तरी का सम्य दर्शन ज्ञान ये प्रज्ञा स्थिर बुद्धिस्थिर चिट्ठी सता करना जो चाहता है उसके द्वारा क्या करना चाहिए आदो इंद्रिया स्वशे साफ धीरे विवेक विचार करके विषय में दोष दृष्टि करके विषय से इंद्रियों को हटा करके अभ्यास करके धीरे धीरे अभ्यास करते करते इंद्रियों को अपने अध्ययन में पढ़े रहते यो समा क्योंकि ऐसा नहीं करे इंद्रिया स्थिर नहीं हो तो दोष से ये कहते टीका नहीं मन सौ वसत्वादेव प्रख्या सम्भवी किमर्थम इंद्रियान सौसत्वन की चार संख्या कुछ लोग ज्यादा अपने को विचार मान करते इंद्रियों को क्या है करना मन स्थिर हो गया तो सब हो गया कहते मन का स्वसत्वादेव मनो अपना दिन हो गया क्या करते मन जो चाहा ऐसे मन स्थिर हो गया तो हो गया ऐसे क्या है वो नहीं मनस सर्वसत्वाद प्रज्ञास्तरीय संभवित प्रज्ञास्तरे हो जाए किमर्थम इंद्रियास इंद्रियो हटन इत्याशं यस्मद क्योंकि दोष दोष क्या कहते हैं नवेको विषयदोषदर्शि विषय स्वयं इंद्रिया व्यावर्त कि प्रज्ञा चिकित्सा कर्तव्य विवेकवत क्या करता है विवेकी विषयदोषदर्शिना विवेक होने पर सब विषय में दोष दिखता है जब विवेकना विषय बहुत अच्छा लगता है बच्चा तो कुछ नहीं समझता लकड़ी देने पर उसको लग, खाना चाहता है अग्नि जीवी खा लेना चाहता है अच्छा लगता है वो अभी वेकू और जब विवेक करता है तो उसको योग दस आया थोड़े से कहीं दुख है तो अक्षी पात्र कल्प जिस अक्षी में थोड़े से पानी कुछ डले नहीं रहेगा कष्ट होता ऐसे थोड़े कहीं दुख है तो ही दिखता है जिसका स्वास्थ्य खराब है सब्जी देखते समझ जितना अच्छा सब्जी हो और देखता है उसमें लाल लाल दिखता है लाल मिर्ची पापड़ा नहीं खाए अच्छा सब्जी हो वो देखे अरे जो तो लाल दिखता है या थोड़ा टेस्टी खा नहीं नहीं लाल मिर्ची नहीं खाए, नहीं खाए। वो वही दिखता है और सब्जी क्या है नहीं दिखता है उसमें मिर्ची भी अच्छा मिर्ची तो नहीं खाएंगे क्योंकि कष्ट जिसको है वो जानता है जिसको कष्ट है पता नहीं जिसको कष्ट है वो जानता है क्या कष्ट हो रहा है वो कष्ट वजह से और सब्जी कुछ हो नहीं खाना दोषी दिखता है इसी प्रकार विवेकी को दो ही दिखता जो के है और जो अभिवेकी है और दोष नहीं दिखता है गुना ही दिखता भागता अपन विचार करे विवेक है अथा बचा जैसे विषय में दो दिखता है अथा विषय के विषय अपना सर्वस्व को तो छोड़ देते हैं कोई सामान्य विषय की अपना ही अपना कर्तव्य छोड़ दिया अपना देह को छोड़ दिया जिस अभिव्यक्ति बचा जैसे तो पूर्वि कहते हैं विवेक ही विषय दोष दर्शन करेगा तो विषय में दोष क्या है सब विषय अनित्य है कोई विषय नित्य नहीं अब विषय इच्छा इस प्राप्त होगा वो भी नहीं प्रयत्न सापेक्ष प्रयत्न करने पर मिल जाएगा ये जरूरी नहीं प्रारब्ध में जो हमें मिलेगा जो नहीं मिलेगा तो। प्रयत्न सापेक्ष दुख मिश्रित है विषय जितने है अनित्य छाती से आपको जितने मिल जाए पहले जो भूखा है उसे बाद हमको थोड़ा पेट भर भोजन मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे और पेट भर भोजन मिल जाएगा तो फिर आप इच्छा करता है तो थोड़ा ऐसा भी चाहिए फिर मकान चाहिए भोजन के साथ वो भी चाहिए पहले सोचा है कि भाई पेट भरो रोटी मिल जाए मामा के साथ ये खा ली जिसको भोजन नहीं मिलता भूखा है थोड़ा रोटी मिल गया तो फिर से सब्जी मिल जाए सब्जी मिल जाए तो दाल चाहिए फिर भात चाहिए दूसरा चाहिए मीठा ये बढ़ता ही रहता है संतुष्ट नहीं होता साथ ही से जितने करोड़ करोड़ आपको मिल जाए और आप कैसे पढ़ने वाला को आपसे लगू पड़ा देखा कि आपके पास करोड़ रूपया तो उसके पास 10 तो करोड़ हो गया या फिर जो कर गया अरे ये हमसे छोटा था वो आ गया हमारे आगे बढ़िया <laughs> कोई कर्म करके स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग में जाकर देखा तो उसका नौकर पहले से स्वर्ग में बैठा और बाद में देखा था कि इसको जल्दी आना पड़ेगा उसका नौकर बहुत समय रहेगा कारण क्या है ना पुण्य जब धन ध्यान घुसता कर्म ठीक ठीक से करता था और ये व्यवस्था करने वाले चोरी किया है तो थोड़े सोना सौक हजार रुपया नीचे आना पड़ेगा उसको दुख हो गया अपने नौकर पदे से पहुंचा है सड़कों में और दिल पर टाल देगा उसको जाकर ट्वेंट आना पड़ेगा तो सड़क जाने पर भी दुख होगा नहीं साथी साहित्य के दुख है उसने अपने को स हो गया तो दुख है अनिश्चित साथी सहित दुख निश्चित तत्व प्रयत्न साध्यत्व और सब साध्य नहीं प्रयत्न करना मिलेगा ही नहीं सब वक्ता चाहते कि मैं अतिथय वक्ता होने जाऊँ कोई तो खड़ा थोड़ा वोता होता है कितने कहां कहां कर कहां फिर चले गए लेना पता ही नहीं चलता कतार आरम्भ करते थोड़े दिन फिर बाद में कहा चलेगा <coughs> ये सब विचार करके फिर मर गया अच्छा इकट्ठी कर दे करोड़ करोड़ सब इकट्ठी हो गया मर गया उसके साथ कोई समझ नहीं फिर आगे जा करके कहा जाने कहाँ बनेगा कोई पता नहीं ये सब करने के लिए दोष विश्व दोष और दर्शिना विषय में दोष दृष्टि करने पर विषय से तो विषय से स्वयं व इंद्रियाणी जागृतनते हैं तो यदि जोश दृष्टि करेंगे इंद्रिया स्वयं ही जागृत हो जाएंगे कि प्रज्ञात चिकित्सा करते हुए प्रज्ञात जो करना चाहता है अभी वो क्या करना चाहिए तथा या तो, तो ही य कौंतेय यौंतेय पुरुष सेपशि पुरुष विभिद इंद्रिया प्रमाथन इंद्रिया प्रमाथी हरि प्रसन्दम योजना कौंते विभिद इंद्रिया प्रमाथी हरतीस बन विपक्षित पुरुषस्य से यत प्रमाथन इंद्रिया मन प्रसव कर विपक्षित पुरुष से जो विद्वान पुरुष है उसका भी यतत्व यत्न करते हैं बार बार दोष दर्शन करके प्रयत्न करता है फिर भी ये इंद्रिया प्रमाथिन प्रमाथनशील बड़े प्रबल अनादिकाल से वासनाओं से इससे थोड़े चीज मेरा इंद्र इतने जल्दी भाग जाते हैं पता नहीं चलता है ध्यान में बैठा कहाँ मन भाग जाता है फिर बाद में पता चलता है मैं ध्यान कर बैठा मन कहा चला गया जब करने के लिए बैठा अब माला भी चलती है और मन भी भागता है तो कहीं हो तो कान उधर चला गया कोई कुछ कहा तो उधर सुन रहा है इधर जब रहा है क्या मेरे विषय बोल रहे सोचना ही पड़ा अब कौन आया कौन गया मैं तो चाहता हूँ शांति मतलब थोड़े समझा शांति बैठो बैठ करो इधर इधर मैं देखा कोई इधर इधर देखेगा नहीं हो पाते ये इंद्रिया ये चपड़ता है शांत रहने का अभ्यास कर रास्ता में चलते समय जितने चाहे अपने कुछ इसका चिंता न करो नीचे देख रहे चलो थोड़ा इधर थोड़ा उधर इधर भागना पड़ना सं ये सब करना पड़ता है ये बड़े समर्थनशील है इंद्रिया विवेकी तो क्या भी इंद्रियों को मनों को भगाते इंद्रिया क्या करेंगे इंदिरा घर चाहते मनों को भी भगा लेते हैं विशेषो देखो टीका नहीं विशेष भूयो भूयो दोष दर्शन में प्रयत्न यथा तो व्यक्ति कमते हैं यत्न करता है यत्न क्या है यही यत्न भूयो भूयो दोष दर्शन प्रयत्न बार बार दोष दर्शन सब विषय में दोष है उसका विचार करो और विचार बार बार जहाँ विषय देखा सर उसका विचार करो कोई भी विषय हो तो त्रिगुणात्मक है पांच भूत तथा भूत भौतिक कार्य ही ये और सब में दुख है दुख मिश्रित है दुख देने वाले परिणाम है कोई आगे सुखा तो आगे दुख मिलने वाला पहले सुखा है तो आगे दुख मिलने वाला है और दोष में भी है छाती से तो चौधरी दोष है बाहर और दोषी दर्शन करना ही प्रयत्न यथ तो ही अपिकम ही सब विद्या है यत्मार्घ अर्थ क्योंकि यत्न करने वाले प्रस्ती तो विद्वान के भी इंद्रिय मन को भगा लेते हैं यस्थ से सम्तु संबंध पक्ष्य आगे संबंध कहीं तस्त आगे के साथ। या या की तरफ अभी शब्द से यत विपस्थित अब्देश प्रयत्न कुरीत्या प्रयत्न करने पर भी जो विवेकी है प्रयत्न करता है तो भी इंद्रिय क्रमतनश मन को बगा लेती है विश्वास करके नहीं कि अपने आप हो जाए कहीं पुरुषस्य पुरुषस्य री सबंधित यहाँ प्रयत्न क्योंकि ये प्रयत्न है बार बार दिशा में दोषदर्शन करना के अस्म कौन से पुरुष सेपस्थित मेधावी नीति व्यवहार विपक्ष विपस्चि मेधावी मेधावी भी इंद्रिया मन को भगा लेते हैं प्रमाथ थी प्रमाथी प्रमाथनशीशील इंद्रिया विषया आकुड़ी भवन विषया पुरुषम विषयुख पुरुषों को इंद्रिय बीक्षो बीक्षु संतान ने आकुल कर देते हैं भागी जाता है मन इधर उधर हो जाता है आकुणी हरंतीसवम मन प्रसव मतलब बरात इंद्र मन को भगा लेते कैसे इंद्र प्रकाशम एव विवेक विज्ञान मनु प्रकाशन सत्या सत्य विवेकात्मक ही प्रकाशन उसको देखता है विवेक करता हुआ भी यही विवेक विज्ञान इतने मन विवेक विज्ञान से जुक्त जो मन है उसको भी भगा लेती इंद्रिय इंद्रिय इतने प्रबल है विशेष विवेक विज्ञान करता है विवेक विज्ञान युक्तम विवेक विज्ञान क्या है सत्या सत्य विवेक आत्मक विज्ञान विवेक ही प्रकाश उससे युक्त को भी बढ़ा तथा हैं तत्मा आगे का साथ संबंध है टीका नहीं है समर्थन शलतम प्रकटे भी विषय अभिमुखों को विक्षोभ विक्षोभ से आकुणीकरण से फलम विश्ववंश आकुल हो जाता है व्याकुल होकर मन भाग जाता है आकुल प्रकाश में उत्तम प्रकाशमे पश्यता प्रकाशमे पश्यत सत्या सत्य विवेकता आत्म चिंतन करता है विपक्षित विदेशों की विपक्षित विज्ञान का प्रकाश में प्रकाश क्या है प्रकाश शब्द तो विवेकाख्य विज्ञान है प्रकाश शब्द से विवेक विज्ञान सत्या सत्य विवेकात्मक विज्ञान प्रकाशन वो प्रकाश विज्ञान करता चिंतन करता मानु थी। तो थी हुआ भी मानों को हरंती इंद्रिय भगा संबंध सम्बन्ध ही शब्द शब्दों तो की दिया है ही शब्दार्थम अनुद्व तस्मार्थ इंद्रिया स्थापित कर इसलिए इंद्रियों को अपने वस में रखना चाहिए पूर्व नो है इंद्रियों को अपने अस में रखना चाहिए इसलिए क्यूँकी ये विचार करने पर करते हुए विवेक के हुए मनो भी प्रयत्न करने वाले दोषि करने वाले भी इंद्रिय बना लेते इसलिए इंद्रियों के विषयाभिमुख होने पर उनके ओर विश्वास नहीं जिसे इंद्रियों को अपने वर्ष में पहले रखना पड़ता है सबसे स्थापित का ज्ञान इसे अभिसन्द यशन ठीक है तो अतिशय बना अच्छा लेते बहुत चोर मिल करके एक, एक पुरुष को जैसे मार के धर्म ध्यान लेते वैसे इंद्रिय इस प्रकार को भगा लेते हैं अतिशहन सोन सच इंद्रिया सवसत्व संपादना नतव्यम अर्थम इंद्रियो को तो पहले अपने वर्ष में रखना उसके बाद क्या करना है पहले इंद्रियों को तो अपने वर्ष में रखने के लिए कर्तव्यम अर्थम कहानी संयम्य संयम युक्त आसी तो मत् वशे वशे प्रज्ञा प्रतिष्ठि प्रतिष्ठि संयम वशे सर्वाण इंद्रिया सम्यक निमनकुक् सन सहित आसित अभ्यास बैठे मत्पर अहम पर पर यही यस्त यसे प्रज्ञा प्रतिष्ठित इंदिरासमें वे में हूँ तो प्रज्ञा स्थित होता है एवं आसीन से कि एक बैठन प्रख्या होगा पत्र तथा वसे ये तस् प्रख्या प्रतिष्ठा इंदिरा वसने कथम समाहित हो गया रहित हो गया विक्षेप विकल हो गया फिर कैसे चिंतन भेजे मत्पर आसित मत पर कहानी सर्वाने संयम्य कहानी सर्वाने इंद्रिया संयम्यता तो संयमन वशीकरण अपने अपने करके जित्त हो समाह जित्त होकर के समाहित होकर बैठे बैठके कैसे क्या करें मत परो अहम परो यश मत पर अहंकार तो वासुदेव सर्व प्रत्यत्मा सर्वभूताओं का अंतरात्मा है पर्व वही अंतरात्मा जो वास्तव परमात्मा वही पर्व समाप्त उसका अर्थ नान्यो अहम तस्मात ये तस्मात अन्य सर्वभूत का अंतरात्मा में हूँ अर्थात अहम अस्विन परम भ्रमा सर्वभूत का आत्मा है ही मई हूँ क्षेत्र के विधि आगे कहीं सर्वक्षा एक ही आत्मा है, है। मैं हूँ करके हो करके रहे ठीक है परम पर कल से अहम पर अहम पर मैं पर हो गया और वो का पर हो गया तो परापर भेद शाम अका आसन में परमात्मा पर है और चिंतन करने वह पर तो भेद हो गया ये शंका का निराकरण करते आसन स्पष्ट नान्यो अहम तस्मात जो सर्वभ का अंतरात्मा है मैं मैं आत्मा ये इधम शरीरम कहते क्षेत्र ये तुम व्यक्ति प्राहु हो क्षेत्र ज्ञान से जानने वाला क्षेत्र के चेतन है तो मैं चेतना आत्मा हूँ जो आत्मा सर्वरूप अंतरात्मा है मैं आत्मा ही हूँ अमसर सदृष्ट जगह ऐसी करके हम अपनी परम्परा करें भेद नहीं उत्तराधु व्या करके वैसे ही अक्ष इंद्रिया कस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठित उत्तराधन इसकी व्याख्या करते भगवान भाष्यकर एव आशीन से वसे ही ये इंद्रियाणी वर्तंती अभ्यास बराध जिसके इंद्रिय अपने अध्ययन में इंद्रिय अध्ययन में कैसे आ जाइए अभ्यास बरात बार बार अभ्यास करने से होता विषय में बार बार गो गो दृष्टि करे दोष दृष्टि करे और विषय ग्रहण नहीं करे विषय को नहीं मांगे जान बुझ करे जितने छोट सत्य छोटे जिसके बिना चलता हो गए क्यों देखे इसके ये ये बिना मेरा चलता है चलता है तो फिर क्यों मारना इधर देखे क्यों देखे नहीं देखने से चल गया तो, तो क्यों देखना कोई कुछ बोलता है बोलता है तो, तो कौन आया कौन गया तो कौन बोलता है कौन जाता है देखने से क्या हजार लोग उसको देख करके संस्कार वृत्ति क्यों बढ़ाना कोई जाता कोई जाता है कोई बोलता है कुछ क्या है वो तो चलता रहता है संसार में क्या कुछ भी बोल सकते कुछ भी हो सकता है वो ज्यादा देखना सुनना क्या जरूरत है ऐसे धीरे धीरे हटाए हटाने का अभ्यास करे चलते फिरते समय में अभ्यास है बैठे तो अभ्यास करे चलते समय व्यर्था नहीं देखे व्यर्था नहीं बोले इंद्रिया चाकल लेकर क्या करे अभ्यास कर्म से धीरे धीरे इसलिए धीरे धीरे होता है अभ्यास कर अभ्यास बढ़ा तब से प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ऐसे अभ्यास करने से धीरे धीरे उसके सामर्थ्य से अपना अध्ययन हो जाते तो प्रज्ञा तो स्थिर तो तो होती ठीक तो है शब्द तो कि जिसके तो ये परस्माद आत्मनो पदात्मन नास्मी प्राग्त असंधान से परस्त्मन अन्न नहीं अहमस्म परेजनुसंधान से आचरेण नैरत काल अष्ठान सामर्थ्या आज ये अभ्यास इसी अभ्यास करें विषय से जोर से दर्शन करने के लिए गुरु गुरु जो दृष्टि करे विषय को हटाए और अपने स्वरूप में स्थिर अभ्यास करने से ही प्रज्ञा स्थिर होती अभ्यास करें मैं ही चेतना हूँ सर्व बिहार उदृश्य है में दृष्टा हूँ तत्व गतिमाया तीन सर्वे का साक्षी पंचों को सा अतीत है अवस्था करे की दृष्टा तीन सर्व ऐसी विचक्षण ऐसे मेरा स्वरूप बार बार ऐसी चिंता न करे बार बार चिंता न करने से ही स्थिर होती है। कैसी चिंता न करें परस्मा दी ये प्रागुत्संधान आगर पूर्व निरंतर आगर श्रद्धा से विचार करके शास्त्रकार से ही साक्षात्कार नहीं होने पर परेगी शास्त्र का यह तात्पर्य पंचदशिकार ने कहा है, अनुभूते की ब्रह्मास्मी केवल चिंता अनुभव नहीं वहाँ साक्षात्कार नहीं तो भी ब्रह्मास्मि ब्रह्म अस्त एक चिंता ये शास्त्र का साक्ष निश्चय अद्वित ब्रह्म सद्वे समय ब्रह्मगरे एक अद्वित स्वगत स्वजात विजाते भेद रही एक ही ब्रह्म का, तो एक सत्यम ज्ञानम अनत ब्रह्म अनंतः अवीय अंत यी अंतरचे तीन प्रकार देश काल वस्तु परिचय रहित ब्रह्म अद्वितय ये शास्त्र का सिद्धांत है ब्रह्म वेदम आत्मयेदम वासुदेव सर्वम सर्वम कविद्रह्म बहुत शास्त्र है एक अद्वितीय तत्व है अनुभव नहीं होने पर पहले से चिंतन करें आगे तो श्रद्धा से शास्त्र का, का तात्पर्य निश्चय करके और चिंतन के नवर अंतर किया निरंतर जबधान बहुत आत्मचिंतन कितना हो रहा है अनात्म चिंतन कितना हो रहा है ये साथ ही विचार करके देखना चाहिए आत्मचिंतन अधिक होना चाहिए अनात्म चिंतन छोड़ करके अनात्म चिंतन करते करते अनाधिकार से बहुत करोड़ों जन्म चले गए फिर वही अनात्म चिंतन करना फिर मर कर फिर वही ये नहीं इसे प्रभाव में जाना नहीं ये विचार करोड़ों करोड़ों कल्पन में कितने जन्म हो कितने भोग हो गया फिर एक जन्म मनुष्य जन्म मिला थोड़ा विवेक प्राप्त हुआ बहुत लोगों के विवेक प्राप्त करने होता स्वगुण करने की इच्छा नहीं होती सगण करने की सुविधा नहीं मिलती आरंभ किया तो यही प्रवाह बहुत करके फिर बार जाना होना उसमें चला गया तो क्या विवेक है यही विवेक का है विचार करके और तो इंद्रियों के प्रवाह ये जो प्रभाव को पटा कर निरंतर अनात्म चिंतन बहुत हो गए तो अनात्म चिंतन छोड़ करके आत्मचिंतन करे निरंतर इसलिए कहा अंतरित तो तो तो तो तो व्यवधान और निरंतर होकर के कितने साल करें कोई को छह महीना एक साल दो साल करेंगे फिर बाद में भी दीर्घ कालम ये दीर्घ सब तो करते रहना फल प्राप्ति तक पत्थर को तोड़ते हैं कितने प्रार कितने प्रार में टूटने तक तो पीटना पड़ता है कोई एक दो प्रहार से टूट गया कोई तो दस प्रार होता है पीट कर तोड़ना ही है। कर खाना है पेट भरने तक कितने बार खाना है ये गिनती करके नहीं पेट भर गया तो हो गया टूटता दृष्ट है श्रवण मन निधि से उसका पर साक्षातकार है, दीर्घकाल अनुष्ठान अनुष्ठान से उसके सामर्थ्य से ही प्रज्ञा तीर होती अथवा विशेष दोष दशम सामर्थ्य यहाँ जो अभ्यास बढ़ाते है पहले मैं बताया था दो सदृष्ट टीका अभ्यास इसका दो प्रकार टीकाकरण करते पहले तो आत्म अनुसंधान का अभ्यास से प्रज्ञा तीर् होती अथवा विशेष दोष दर्शन अभ्यास का मत विषय में दोष दर्शन का अभ्यास विषय में दोष दर्शन का अभ्यास बार बार करना पड़ता है हमेशा ही जो विषय प्राप्त है उसमें भी दोष दर्शन करें। हमेशा ही सब विषय में प्रत्येक इंद्र के विषय में दोष अभी दो है अभिवेकी को दोष नहीं दिखता गुण ही दिखता है अभिवेकी को दोष ही दिखता है जहाँ दोष विचार बार बार करे बहुत बार बार विचार करते करते करते दोष ही दिखेगा ये दो सौ बार बार सुनना पड़ेगा सामर्थ्य दो सौ प्रश्न अभ्यास इंद्रिया संहित होते समय श्लोक दात्पर्य आज दो श्लोकता तात्पर्य भगवान कार्य करते अतदान परा भविष्य सर्वानूल उच्य सर्वेशा अनर्थना मूल स्वनर्थ का मूल कारण करते पराभूत हो जाता है महात अनर्थ को जो तो प्राप्त करेगा भविष्य आगे प्राप्त करने वाला है पर भविष्य परा भविष्य जाएगा बड़े अन्य प्राप्त करेगा प्राप्त करेगा क्योंकि विवेक विज्ञान नहीं थे उसका सर्व अनर्थ का मूल्य ये अनर्थ का मूल्य रहेगा तो आगे सब अनर्थों को प्राप्त करेगा पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा अर्थार्थ पुरुषार्थ उपाय उपदेश अनुरुषार्थ उपाय उपदर्शन उपदेश किया विषय में दोष दृष्टि करना और आत्मस्वरूप का चिंतन बार बार करना अभ्यास बैरा के अभ्याम पंचोतम स्थिर होता है होगी ये इधानी पढ़ा हो अर्थ कहते कनिष्ठ तो राहित अवस्था में दस जो कनिष्ठ नहीं है तो क्या करेगा जो विषय में दोष दृष्टिकोण के विषय से दिनुखा नहीं हो पाए रहे जीव्य विज्ञान रहित तो आगे पढ़ा हो तो हो जाएगा बड़ा करते करे। करते थे थे थे अन भविष्य का अर्थ करते ठिकाण महानतम अनर्थम घमिष्यंत सदभा किसान का सब आगे प्राप्त करेगी महातम महान अनर्थ को यही संसार को प्राप्त करना ये बड़ा अन्य बार बार जन्मगन चक्र में भर बटे के बटे के अभी मनुष्य नहीं मिला ये भी जन्मगन चक्र ये अन्य विज्ञान विदेय के विज्ञान से सर्वानर्थ मूलम सर्वानर्थ मूलम विषय ध्यान विषय का चिंतन विषय में शोभन अभ्यास करना बहुत अच्छा ये मुझे मिल जाए विषय का चिंतन बार बार करना ये सब अनर्थ का मूल है तथा तुम अनुभव सिद्धम एकदम ही चिंतन और विषय चिंतन अनर्थ का मूल है ये अनुभव सिद्ध है जब विषय चिंतन, है तो अपने चिंतन, कर है। जो चिंतन करता है तो अपना चिंतन छोड़कर कहा चल जाता है ये विषय चिंतन ज्यादा करता है छात्र चिंतन भी नहीं कर पाता है छात्र चिंतन करते समय विषय चिंतन का भागेगा न सर्वत्र कोई भी विषय कोई चिंतन करेगा तो साधन भजन कुछ नहीं हो पाता ये अनर्थ है वो अनर्थ अनुभव सिद्ध है एकदम उच्य विशेषु विशेषत्म आरोपणीय रमणीय विषय में विशेषत्व क्या है विशेष विशेष क्या है विषय में आरोपित रमणीय रमणीय आरोपित वास्तुतः नहीं विषय में आरोपित बहुत अच्छा बहुत बढ़िया होता है आरोपित रमणी विवेक नहीं करनी पड़ो परमणेश तो सर्वण अभ्यास होता है सर्वण का अभ्यास आरोप होता है प्रीति आसक्ति साधारण आसक्ति मत नहीं विशेष आरोपी आसक्ति साधारण आसक्ति मत आसक्ति साधारण आसक्ति और विशेष वर्ण पर कृष्णाश्रदस कहते हैं कृष्णा उद्दृत आसक्ति कृष्णाश्रद से अत्यधिक आसम आसो क्रीति और अधिक है कृष्णा श्रद्धे सिखाते हैं प्रतिबंधन सनाशन वर्त हैं। ध्यानपुंस ध्यान संगस्वजाते संघर्षुजाते संगा साम स क्रोधो भी जाये से काम क्रोधो ध्यान संघर्षोजाते काम काम क्रोधो जैसे ओ संगो मित्र